आरिया विनय प्रथम प्रकाश सोलह मंत्र मूल प्राथना ओर्ध पा सो निके विश्व साम तृण क्रधीन ऊर्ध्वांच रीवसेदा दु नो दुव ऋग्वेद एक तीन दस चौदह व्याख्यां हे सर्वोपरी विराजमान पर आप ऊर्ध्व सबसे उत्कृष्ट हो हमको कृपा से उत्कृष्ट गुण वाले करो तथा ऊर्ध्व देश में हमारी रक्षा करो हे सर्व पाप प्रणाशकेश्वर हमको केतुना विज्ञान अर्थात विविध विद्यादान देखे अंग सह अविद्यादि महापाप से निपाही नितराम पाहि सदैव अलग रखो तथा विश्वम इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो हे सत्यमित्र न्यायकारिण जो कोई प्राणी अत्रीणम हमसे शत्रुता करता है उसको और काम क्रोधादी शत्रुओं को आप संद सम्यक भस्मीभूत करो अच्छी प्रकार जलाओ धी न ऊर्ध्वान हे कृपा हमको विद्या शौर्य धैर्य बल पराक्रम चातुर्य विविध धन ऐश्वर्य विनय साम्राज्य सम्मति संप्रीति स्वदेश सुख संपादन आदि गुणों में सम नर देहधारियों से अधिक उत्तम करो तथा चरथा जीव से सबसे अधिक आनंद भोग सब देशों में अव्याहत गमन इच्छा अनुकूल आना जाना आरोग्य देह शुद्ध मानस बल और विज्ञान इत्यादि के लिए हमको उत्तमता और अपनी पालना युक्त करो विदा विद्यादि उत्तमोत्तम धन देवेश विद्वानों के बीच में प्राप्त करो अर्थात विद्वानों के मध्य में भी उत्तम प्रतिष्ठा युक्त सदैव हमको रखो पदार्थ ऊर्धपरि विराजमान पर ब्रह्म सबसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट गुण वाला ऊर्धव देश हमको हमारी पाही रक्षा करो अंस अविद्यादि महापाप से केतुना विज्ञान अर्थात विद्यादान देके निपाही सदैव अलग रखो मित्र पालना करो विश्वम सकल संसार का अत्रिनम जो कोई प्राणी हमसे शत्रुता करता है उसको काम क्रोध आदि शत्रुओं को समह सम्यक भस्मीभूत करो अच्छी प्रकार जलाओ कृधि करो हमको ऊर्ध्वान, विद्यादि गुणों में सब नर देहधारियों में अधिक उत्तम चरताया, सबसे अधिक आनंद भोग सब देशों में अव्याहत गमन इच्छानुकूल आना जाना के लिए जीव से आरोग्य देह शुद्ध मानस बल और विज्ञान इत्यादि के लिए विदा विद्यादि उत्तम, उत्तम धन देवेश विद्वानों के बीच में न हमको दुव प्राप्त करो उत्तम प्रतिष्ठा युक्त सदैव रखो अनवयः हे सर्वोपरी ऊर्ध्वोसि नोस्मानपि चरथायोर् ऊर्ध्सी नोस्मानपरथाध्वान्दि हे सर्व प्रणाशकेर ेतुना विज्ञानदान नोंघसो निपाहि हे सत्यमित्र न्यायकारिव विश्व शत्रु संद देवेशु जीवसे नो दुवो विदा